श्री रामकृष्ण भक्त मालिका बलराम बोझ बाह्य पूजा के समान ही कुछ समय बाद अहिंसा धर्म के पालन के बारे में बलराम का मत परिवर्तित हुआ था इसके पहले दूसरे समय की बात तो दूर रही उपासना के समय भी मच्छरों आदि द्वारा तंग किए जाने पर वे उन पर आघात नहीं कर पाते थे सोचते कि इससे महाअधर्म होगा ऐसी परिस्थिति में एक दिन सहसा ही उनके मन में आया कि हजारों तरह से विक्षिप्त मन को श्री भगवान में लगाना ही धर्म है न कि मच्छर आदि कीट पतंगों की जीवन रक्षा में उसे लगाए रखना अतः दो चार मच्छरों को मारकर भी यदि चित्त को कुछ समय के लिए उनमें एकाग्र किया जा सके तो इसमें अधर्म तो नहीं लाभ ही अधिक होगा वे कहा करते थे अहिंसा धर्म के पालन के प्रति मन का जो इतने दिनों का आग्रह था वह ऐसे विचार के फल स्वरूप दूर तो हो गया किंतु फिर भी चित उस विषय में पूरी तौर से मुक्त नहीं हुआ। अतः ठाकुर से यह बात पूछने के लिए मैं दक्षिणेश्वर चला दक्षिणेश्वर पहुंचकर मैं ठाकुर के कमरे के द्वार तक गया परन्तु अंदर जाने के पहले दूर से ही उन्हें जो करते देखा उससे मैं स्तंभित रह गया देखा कि वे अपने तकिये में से खटमल ढूंढ कर मार रहे हैं पास जाकर प्रणाम करते ही तकिये बड़े खटमल हो गए हैं जो दिन रात काट, -काट कर चित्त विक्षेप और निद्रा में बाधा पहुंचाते हैं इसलिए मार रहा हूं पूछने को और कुछ भी नहीं बचा ठाकुर के वचन तथा कार्य ने मन का संशय दूर कर दिया पर मैं विस्मित होकर सोचने लगा कि पिछले दो तीन वर्षो से मैं जब चाहे तब इनके पास आता रहा हूं दिन में आकर रात में लौटा हूं संध्या को आकर प्राय आधी रात को विदा ली है प्रति सप्ताह ही इस प्रकार तीन चार बार आया गया हूं परंतु एक दिन भी मैंने इन्हें ऐसा काम करते नहीं देखा ऐसा क्यों हुआ तब अपने अंतर में ही से इसका समाधान हुआ और मैं समझ गया इसके पूर्व यदि मैं इन्हें ऐसा करते देखता तो मेरे भाव को आघात पहुंचता और उनके प्रति शायद अश्रद्धा का उदय होता इसीलिए परम करुणा में ठाकुर ने ऐसा कार्य पहले कभी मेरे समक्ष नहीं किया था बलराम तथा उनका परिवार ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे इसलिए उनके संबंधियों में ही कोई कोई उनके प्रति नाराज थे उनके इस प्रकार नाराज होने में कुछ कारण भी था प्रथमतः उन लोगों ने वैष्णव वंश में जन्म ग्रहण किया था अतः प्रचलित शिक्षा दीक्षा के अनुसार उनका धर्म मत काफी एकांगी और अत्यधिक बाह्य आचार से युक्त होना स्वाभाविक था इसलिए सभी धर्ममतों की सत्यता में स्थित विश्वास रखने वाले परंतु बाह्य चिन्ह धारण करने से विमुख रहने वाले ठाकुर का भाव हृदयंगम कर पाना उनके लिए संभव नहीं था और ऐसा करने की वे आवश्यकता भी नहीं समझते थे अतः ठाकुर के सत्संग तथा कृपा के फलस्वरूप बलराम का दिन दिन उदार भाव संपन्न होने जाना उन लोगों को धर्महीनता जैसा प्रतीत होता था धन, मान, आदि जागतिक अहंकार की भी वृद्धि करती है अतः अपनी वंश मर्यादा को भुलाकर बलराम साधारण लोगों के समान धर्म लाभ के लिए जब तब दक्षिणेश्वर जाकर ठाकुर के चरणों में उपस्थित होते हैं तथा अपनी पत्नी एवं कन्या आदि को भी वहां ले जाने में संकोच नहीं करते यह जानकर उन लोगों के अभिमान को कितने आघात पहुंचा होगा यह कहने की बात नहीं है। अतः बलराम को इस कार्य से रोकने के लिए उन दिनों वे लोग अत्यंत आग्रही हुए थे कालना के भगवान दास बाबा जी की निष्ठा तथा भक्ति प्रेम की विशेष महिमा सुनकर तथा अपने वंश गौरव का बारंबार स्मरण दिलाकर भी जब वे लोग बलराम का ठाकुर के पास आना जाना बंद नहीं करा सके तब उन्होंने ठाकुर के प्रति विद्वेषयुक्त होकर कभी कभी उनकी व्यर्थ की निंदा करने में भी संकोच नहीं किया किंतु जब इसका भी कोई फल निकलते नहीं दिखा तो अंत में वे लोग ठाकुर और बलराम के बारे में बहुत से विकृत आलोचनाओं से उनके दो चचेरे भाई निमाई और हरिवल्लभ बोस के कान भरने लगे अतः कहीं हरिवल्लभ बाबू उन्हें वह मकान खाली कर देने को न कहे अथवा कहीं निमाई बाबू उन्हें संपत्ति आदि की व्यवस्था के लिए कोठार में बुलाकर ठाकुर के पुण्य संग से वंचित न कर दे इस भय से इन दिनों बलराम बाबू का हृदय कभी कभी बड़ा व्याकुल हो जाता था सगे संबंधियों की गुप्त प्रेरणा से उनके दोनों भाइयों ने उन्हें पत्र लिख कर जताया कि वे उनके प्रति असंतुष्ट हुए हैं फिर शीघ्र ही उन्हें यह संवाद भी मिला कि हरिवल्लभ बाबू किसी महत्वपूर्ण विषय पर उनके साथ सलाह परामर्श करने के लिए शीघ्र ही कलकत्ता आकर कुछ तो दिन उनके साथ निवास करेंगे कोई गलत कार्य तो उन्होंने किया नहीं था अतः काफी सोच विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि उनके भाई लोग यदि दूसरों की बात पर विश्वास करके उन्हें दोषी ठहराए तो भी ठाकुर की बीमारी के समय वे उन्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे इसे बीच अठारह सौ ईस्वी के अंत में हरिबल्लभ बाबू कलकत्ता आ पहुंचे भाई को उनके साथ रहने में कोई असुविधा या कष्ट न हो ऐसे सब प्रकार की अच्छी व्यवस्था बलराम बाबू ने की तत्पश्चात वे अपने दृढ़ संकल्प को स्थिर रखते हुए निश्चयत रहने लगे तथा तो पहले के ही समान खुले तौर पर प्रतिदिन ठाकुर के पास आवागमन करने लगे हरिवल्लभ बाबू जिस दिन कलकत्ता आए उस दिन बलराम के आते ही उनका चेहरा देख कर ठाकुर समझ गए उनके मन में कोई संघर्ष चल रहा है तदुपरांत हरिवल्लभ के आने की बात सुनकर ये बोले वह कैसा आदमी है उसे एक दिन यहाँ ला सकोगे बलराम ने बताया कि हरिवल्लभ बाबू बड़े अच्छे हैं पर कान के थोड़े कच्चे हैं दूसरों की बातें सुनकर ही उन्होंने बलराम के बारे में पता नहीं क्या धारणा बना ली है तथा उनके कहने पर संभव है वे न आए तब ठाकुर ने गिरीश चंद्र की सहायता ली हरिवल्लभ बाबू के यार थे अगले दिन तीसरे लंगूठिया के साथ ठाकुर के पास आए ठाकुर ने उनका अत्यंत सगे के समान स्वागत किया तथा मधुर व्यवहार द्वारा उन्हें संतुष्ट किया उस दिन ईश्वरीय चर्चा के बाद मधुर भजन हुआ जिसे सुनकर ठाकुर को समाधि हुई तथा उपस्थित युवकों में भी दो चार को भावांतर हुआ इतना ही नहीं, अन्यथा धारणा लेकर आने पर भी ठाकुर के को को सुनकर तथा उसके दिव्य भाव से दीप्त देखकर का हृदय हो उठा और उनके नेत्र से अश्रु बहने लगे वे सारे संदेहों से मुक्त हो गए विदा लेने के समय हो जाने पर भी वे नहीं उठे तथा संध्या के बाद भी उस समय ठाकुर के साथ आनंद पूर्वक बिताकर अंत में अनिच्छा पूर्वक ही घर लौटे कहना न होगा कि गुणग्राही हरबल्लभ बाबू तब से ठाकुर के अनुरागी भक्त बन गए तथा ठाकुर के मना करने पर भी वे अपने कुल मर्यादा एवं पद गौरव को भूलकर बलपूर्वक उनके चरण ढूंढ लेने लगे इस प्रकार बलराम के जीवन की महाविपत्ति टल गई 1882 के के के प्रारंभ से से ठाकुर ठाकुर शरीर त्याग तक बलराम का द्वार रामकृष्ण तथा उनके भक्तों लिए सदा उन्मुक्त रहता था। भाव से अपने इस किले में जाया करते थे और उनके आने का संवाद पाकर भक्तगण भी वहां आज उठते थे जैसे वह मकान आनंद से पूर्ण हो उठता था अठारह सो ईस्वी में रथ यात्रा के अवसर पर वहां आकर ठाकुर ने एक दिन से अधिक निवास किया था यह बलराम के प्रति उनकी कृपा का ही द्योतक है क्योंकि स्वस्थ दशा में वे कलकत्ते में कभी रात्रि यापन नहीं करते थे बाद में गले का रोग हो जाने पर इस नियम का भंग होने लगा उस समय भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर की सलाह पर जब भक्तगण ठाकुर को कलकत्ते में रखकर चिकित्सा कराने के निमित्त बाग बाजार में दुर्गा चरण मुखर्जी स्ट्रीट पर एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर उन्हें वहां ले आए तो गंगा तट पर काली मंदिर के खुले उद्यान की मुक्त वायु में रहने के अभ्यस्त ठाकुर उस छोटे से मकान में प्रवेश करते ही बोले कि वे उसमें नहीं रहेंगे और पैदल ही भक्त प्रवर बलराम बोस के मकान में चले आए बलराम बाबू ने उनका आदर स्वागत किया और प्रार्थना की कि जब तक इच्छानुकूल मकान नहीं मिलता तब तक वे उन्हीं के घर में रहने की कृपा करे इस प्रकार उस अवसर पर ठाकुर ने आनंद पूर्वक लगभग एक सप्ताह उस मकान में निवास किया था इन दोनों भक्तों के निरंतर आवागमन के फलस्वरूप बलराम भवन आनंद धाम में परिणित हुआ था और उस आनंदोत्सव में रथ ठाकुर को थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिल पाया था श्री रामकृष्ण की बहुविध स्मृतियों से जुड़े इस भवन की पवित्रता का स्मरण करते हुए ही वचनामृतकार ने लिखा है धन्य हो बलराम तुम्हारा ही मकान आज ठाकुर का प्रधान कर्म क्षेत्र हो रहा है यहाँ कितने ही नए नए भक्तों को आकर्षित करके उन्होंने प्रेम रज्जु से बांध लिया है भक्तों के साथ कितना नृत्य किया है गायन किया है जैसे कि श्रीवास के गृह में चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की हाट लगाई थी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठे, बैठे बैठे वे रोया करते थे अंतरंगों को देखने के लिए व्याकुल थे माँ को संबोधित करते हैं वे यदि न आ सके तो माँ मुझे ही वहां ले चल इसीलिए बलराम के घर दौड़े आते हैं आते ही बलराम को भेजते हैं निमंत्रण देने कहते हैं जाओ नरेंद्र को भावनाथ को राखाल को भुलवा लाओ यही पर कितनी बार प्रेम के दरबार में आनंद लीला हुई है स्वामी अद्भुतानंद के मतानुसार ठाकुर इस भवन में सौ से भी अधिक बार आए थे इस प्रकार नाना प्रकार से पवित्री भूत इस भवन को रामकृष्ण संघ में बलराम मंदिर की आख्या मिली तथा यह महातीर्थ में परिणित हो गया